प्रेमल सत्यशील तो तृतापा का बल विभेकदम पर त भोरे दोोष कृपाणा पान पर शुभ दिशित झंडा पर विज्ञान कठिन को धंडा कमल चल मन दोन सम नियमशिली मुखना अवचय भेद भी प्रगुर पूजा ये असंग जहाँ उस प्रकार के गीता कथित कहलाते हैं ये आ जाते हैं जिनमें के मुख्य रूप से सिद्धांत निभाते हैं ये स्थल सूक्ष्म है आंतरिक इनको समझने के लिए अपने अंदर में ही भेजना होगा युद्ध तो मान लो पृथ्वी तो हो रहा है तो सेनाएं खड़ी हुई हैं तो उनकी कल्पना तो स्थूल कल्पना है ऐसे ही उसको समझा जा सकता है लेकिन जब वो दो सेनाएँ इस प्रकार की हों जो भावात्मक हों तो फिर उनको समझने के लिए थोड़ा निर्मल बुद्धि की आवश्यकता है अंतर्मुखी वृद्धि की, की आवश्यकता है और सावधान होकर पूरे समझे तब वो समझ में आए भगवान जिस तरफ का वर्णन करने लगे उसमें एक और तो रथ पर सदार जीव है और वो उसका जो है वो रथ है अस्त्र शस्त्र के हैं और दूसरी ओर उसका शत्रु कौन है महाअजय संसार विप ये महाअजय संसार विपुल यही शत्रु है शत्रु है संसार ये अजय है अजे, अजे, इसको जीतना आसान नहीं है जैसा शक्तशाली शत्रु है वैसा ही ईर्घा भी होना चाहिए उससे युद्ध करने वाला उसके साधन भी वैसे ही शक्तिशाली होने चाहिए तब उससे विजय प्राप्त हो सकती है इस प्रसंग में सब प्रसंग को अलग अलग करके बाँटे तो तीन भागों में बांट सकते हैं एक व्रथ और दूसरा वो योद्धा जो अस्त शस्त्रों से सुसज्जित रथ के ऊपर बैठा हुआ है उसके पास अस्तशस्त्र क्या है और फिर सामने खड़ी हुई सेना संसार संसारत्रु तो सामने खड़ा हुआ है वो सुना इन तीनों को समझें रथ को भी समझें अस्त्र शस्त्र जैसे भी युद्ध करना इसे ही भी समझाए और अपने सामने जो शत्रु है उसको भी समझाएं समझें कि मैंने अपने हृदय में इन सबको देखने का प्रयास करें समझें कि अपने अंदर की स्थिति विशेष क्या है जीव जो है पराजित है संसार सत्र ने पर ऊपर आक्रमण किया है और उसे जीत लिया है इस प्रकार का पराजित जीव अब संसार के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहे तो उसे साधन जुटाने पड़ेंगे संसार सत्र के सामने जाने के पहले उसे तो रथ तैयार करना होगा हस्त शस्त्र उसे तैयार करने होंगे उनको सबको जुटा करके जब संसार चक्र के सामने पहुंचेगा, तब से विजय की आशा तब कर सकता है और यदि उसके पास नए इस प्रकार करक है जैसा कि भगवान बता रहे हैं और न उसके पास अस्त्र शस्त्र कुछ है तो, तो संसार तो वैसे ही अगय है उसमें तो सारे विश्व विरोधी कर रखा है जितने तो भी प्राणी हैं उन्होंने सबके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है और सबको नचारा संसार क्षत्र संसार चक्र क्या है संसार चक्र क्या है उसको यहाँ न देख करके बात नहीं देखना अच्छा है लेकिन सावधान पर इस समय यहाँ पर समय की हनी तैयारी क्यों की जा रही है ऐसा रथ तैयार तो क्यों किया जा रहा है ऐसे अस्त्र ऐस शस्त्र क्यों बताए जा रहे हैं इसलिए है कि जिससे युद्ध करना है वो सब कमजोर नहीं है इसलिए जब इन सबको तैयार करें सबको साधना को बढ़ाए तब इनकी उपेक्षा न करें जितने भी को यहाँ बताए गए हैं उनकी उपेक्षा की अरे हटो, न शौर्य तो क्या है न धैर्य हुआ तो क्या है ऐसे तो करके अगर मन में आने लगा तो फिर जो वो विजय है संभव अरे वैसे कोई अपने मन में बैठ करके मन के लड्डू खाता रहे तो भले कहता रहे कि हम तो वैसे ही जीते जिताए हैं हम कौन हारे हो ना सही शौर्य ना सही धैर्य ना सही मन विभेद न सही कुछ लेकिन हमें कौन हरा सकता है हम तो जीते ही जीते हैं तो ऐसे मन के लड्डू खाने हों तो वो तो अलग बात है लेकिन जब उसके परिणाम देखे कि व्यक्ति को मन में अशांति हो भय लगे चिंता लगे दुख लगे क्लेश लगे, क्लेस लगेड़ा यही क्या है वह संसार सत्र के दुर्घर्ष बाणों का प्रभाव है उसने दिया है सभी इसी से पीड़ित हो रहे हैं अब फिर कोई कहे ते मेरा क्या कर सकता है संसार रोते जा रहे हाय हाय करते जा रहे हैं कर क्या संसार मेरा क्या बिटा करता तो क्या है? क्या है तो दुषर्मों की तो बात क्या है निर्लज्ज बात ही क्या है वैसे कुछ भी कह सकते हैं कर सकते हैं मन के रेडो खाने की बातें करनी हो तो बात दूसरी है लेकिन अगर सत्य निष्ठा के साथ स्थिति को देखना हो सही रूप से अपने आप अपने अंदर समझना हो कि हमारी स्थिति क्या है तो फिर ध्यान पड़ेगा भगवान जो कुछ कह रहे हैं उसके ऊपर विचार करना पड़ेगा कल बता रहे थे भगवान रथ की चर्चा प्रारंभ की थी तो रथ के सबसे नीचे दो कहों के वर्णन किया रथ के सबसे ऊपर के ध्वजा पताका का वर्णन किया तो ये सब और कुछ नहीं है गुण ही गुण हैं धर्म क्या है गुणों का संग्रह मात्र और उसको चाहे कह लो चाहे ध्वजा कह लो और कुछ कह लो लेकिन मुख्य बात यह है कि अधसार से, से अनाचार पुराचार इत्यादि से अनैतिकता इत्यादि से इन सबसे सामना करने के लिए व्यक्ति को सौ्य चाहिए धैर्य चाहिए अगर ये सब नहीं हुआ तो उसकी विजय नहीं हो सकती इसी प्रकार से सत्य की निष्ठा सी जैसा गुण व्यक्ति में होना चाहिए अगर ये गुण नहीं है तो कोई नशा ही एक सही बैठा तो हुआ ऐसा नहीं है शील गांव तो समस्त गाँव का राजा है में सबसे ऊपर देखो रत्न सबसे ऊंचे पर क्या दिख रहा है आ, सबसे ऊँचे पर ध्वजा के ऊपर भी पटाखा दिख रही है और वही है शील मान सत्य से भी ज़्यादा शिल की महिमा है और कभी कभी लोग सत्य की दुहाई देते हुए सिंह के ऊपर पानित कर देते हैं ऐसा तो मैंने दो आप क्या सिंह को कोई करवा नहीं ये समझते हैं कि सबसे श्रेष्ठ शिव सता में लेकिन संतों का मत देखो तुलसीदास जी का देखो और यह समझो कि भगवान राम कह रहे हैं तो उस प्रकार के श्रद्धा भाव अगर हो तो देखो तो सबको के बाद में है शील तो महान सिंह के साथ दो तो शब्द तुलसीदास ने प्रयोग किए हैं शील संकोच और शील स्नेह इसके माने हैं शील जब वो हो अन्य लोगों से व्यवहार के समय ये शील को जब हो कहता वहीं इसका फलक होता है जब बड़ों के साथ में सज श्री गांव जब है तब वो संकोच के साथ आता है उसका सहायक संकोच है संकोच है तो मैंने समझ करके बोले जरूरत भर व्यवहार करे ये देखे कि हमारे व्यवहार के कारण से जो हमारे श्रेष्ठ जन हैं उनको कोई बाधा तो नहीं कर रही है तो नहीं हो रहा है उनके मन में कोई उससे मिठा तो नहीं हो रही है ये इस प्रकार का दिख और अगर किसी व्यक्ति को दूसरे की इस चीज़ को समझ नहीं आती मुझे क्या पता कि कैसे क्या हो रहा मुझे अपनी चालू रखना है अपना जो कुछ करना है सुबह तो मन खुशी यही ये सीन गौ बुद्धिमान लोगों का है और इतने सेंसिटिव हैं जो इस बात को समझते हैं कि हमारे कहने चलने बोलने फिरने की क्रियाकलापों का प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ रहा है उसको वो सेंस कर सकते हैं कशील तो होगा अगर जिसको सेंस नहीं कर सकते कि क्या भावना हो गई दूसरे लोगों को क्या प्रभाव पड़ पर रहा है तो क्या शीख क्या संकोच है इसलिए जो है यह सबसे बड़ी बात तो सही संकोच की बात है यह तो भगवान सबसे ऊपर रखी तो पटाखा सबसे ऊंची पटाका सत्य भी श्रेष्ठ सद्भाव में से महान है सत्य के समान को दूसरा धर्म है ये अन्य तक गया लेकिन सत्य भी जो है वह शीत के अधीन है शीत को नष्ट करके अगर सत्य आगे आता है तो सत्य की महिमा नष्ट हो जाती है सत्य की महिमा सत्य की महिमा कभी तक है जब हो सी को ऊपर थे राम का शील को थे इसलिए सत्यशील पर भुजा पकाता उसके बाद कल देख है थे कि सौरज ये बल विवेक जब परहित घोड़े अभी गोव के नाम पर चार गाँव का वर्णन किया गया कि बल भी हो विवेक भी हो दम और परित घोड़े। ये घोड़े शक्ति का काम करते हैं जैसे घर चलता है तो वैसे तो बल कहा ही कि बल होना चाहिए लेकिन बल ये चारों बल है बल अगर बल है विवेक भी बल है और दम भी बल है और बढ़े भी बल है इन चारों बलों से धर्म चलता है विवेक आ गया है इसलिए इस बल को बुद्धि बल कहें तो फिर हमारा हो जाएगी विवेक बुद्धि बल ही है बुद्धि का बल विवेक है तो ये बल क्या है इसको बल को ऐसे स्थल रूप से देखें तो शारीरिक बल भी कह सकते हैं कि व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो और तो धन का पालन करेगा शारीरिक बल होना चाहिए लेकिन जो सूक्ष्मता से विचार करने वाले लोग हुए हैं उन्होंने इस बल को आत्म बल कहा है जिस व्यक्ति में आत्मबल है अपने अपनी शक्ति है वो फिर इस धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ता है जिनमें आत्मबल नहीं है उनका धर्मागम आगे नहीं चल पाता आत्मबल का अर्थ अच्छा है लेकिन सूक्ष्म अधिक है आत्मबल क्या है ये कहाँ है कैसे काम करता है तो यही कह सकते हैं इसको थोड़ा समझने के लिए पर ढांचपता है और रख करके धर्म पालन करते हुए आगे चलता है तो ये समझा जा सकता है कि उसमें आत्मबल है और जहां तक ये सुना कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति तो भूखों मरते हैं कैसे तो उनका घर गए गया और डोल गए हा? तो इसके मान उनमें आत्मबल में तो आत्मबल पहले देते हुए और फिर विवेक फल विवेक फल के मन सब असत का विवेक सबकर्म असत सब कर्म का विवेक शुभाषु कर्मो का विवेक करने के क्षेत्र में आगे चलकर के नित्यान विवेक क्या नित्य है क्या अनित्य है ये विवेक व्यक्ति के मन में हो अपने बुद्धि में हो तो फिर वो हो सत्य को ही पकड़ेगा जो नित्य है उसी को पकड़ेगा असत में नहीं करेगा ये विवेक भी हो उसमें विवेक भी व्यक्ति को आगे बढ़ाएगा धर्म के क्षेत्र में आगे ले चलेगा अब व्यक्तियों को संसार महान शत्रु होते हुए भी परम प्रिय लगता है बड़ा ही अनुकूल है बड़ा ही इंतारी रखना राजद राज ही अच्छे लगते अच्छे अच्छे लगते अगर ऐसा लगते ऐसा जब लगे तो तो संसार सत्र को तो खूब कब्जा तो जमाएगा सर के ऊपर कहेगा चलो ठीक तुम्हारी बुद्धि मारी गई तो तुम्हारी छोटी चलिए बसी गए जब ये बुद्धि में समझ में आवे विवेक हो जिस संसार के हम अधीन होकर के समझ रहे हैं कि सुधाई है हमारे लिए कल्याण कार्य कितना दुख है ये है कहीं कहीं शास्त्रों में कई प्रकार की बातें हैं प्रारंभिक भी हैं मध्य की भी हैं आगे बढ़ी हुई भी बातें हैं तो कहीं कहीं शास्त्रों में दी गई लोग जो उनको थोड़ा उठाने के लिए पारंपरिक शिक्षा शिक्षा तो कभी-कभी बहुत -कभी आगे पढ़ने पर भी उसी को पकड़े रहते हैं। उसे स्वामी जी के पुस्तक जीवन ज्योति में आता है कि व्यक्ति कई प्रकार के होते हैं एक पाषाण जैसे होते हैं एक पादर जैसे होते हैं एक पक्ष जैसे होते हैं एक मनुष्य मनुष्य होते हैं ऐसे करके उन्होंने विभाजन दिख... उन्होंने किया और कहा कि पाषाण जैसे कैसे हैं कि ना एक इतना पढ़ाए इसको तो समझते ही नहीं लेकिन जहाँ पाठक हुए तो मेरे स्वार्थी अपने बच्चों तक का हित करते तो कहते हैं पाठक तो श्रेष्ठ हैं पाषाण तो तो कई शिक्षा हमारे लिए है, है। यही तो हम चाहते थे कि साफ कहीं कुछ ये बता दे कह दे कि अपने बच्चों को अपने परिवार को उसी सेवा में सारे जीवन लगा रहना चाहिए तरह से है ऐसे नहीं कि अपने बच्चों की खराब खा जाए उन्हें लगा कि शास्त्र हमारे समर्थन कर दी इस तरह की घटनाएं जीवन में बहुत घटी रहती है क्योंकि माया का कार्य बड़ा विचित्र है इसलिए तुलसीदास ने तो माया के माया को ले लेकर के बहुत बार बोला है। वैसे तो शंकराचार्य जी को मायावादी कहते हैं माया की बड़ी बात शंकराचार्य जी ने कही लेकिन हमको तो लगता है जब दोनों की तुलना कहीं कंपेरिजन है तो शंकराचार्य तो कम, तो कम मायावादी होंगे उससे ज्यादा मायावादी हुआ जी तो तुलसीदास जी जो माया सब देखिए मचा रहा और ब्रह्मा विष्णु को भी नहीं छोड़ा ऐसी ही माया तुलसीदास जी को दिखाई देती तो सब माया करके इस प्रकार का एक विपरीत सूचता रहता है कुछ दिखाई कुछ और ही पड़ता है जीवन के मूल्य कुछ है समझ में कुछ और ही आते रहते हैं जो मूल्यनता वो भी मूल्य समझ में आती रहती है कारण और ये माया अविवेक के द्वारा ही कार्य करती है जितना ही अधिक अभिवेक पैदा करेगी उतना ही माया का काम सिद्ध होगा विवेक के प्रकाश में जैसे अंधकार मचने लगे वैसे माया जब प्रभाव गुर्भर होने लगता सत्य दिखाई देने लगता है इसलिए विवेक भी बहुत बड़ा से यहां पर यहाँ पर वैसे तो इंद्रिय निग्रह है शादी का पश्चात दम उपरा प्रतीक्षा संपत्ति में दम आता है और दम के बाद इंद्रिय निग्रह लेकिन यहाँ पर इंद्रिय निग्रह का तात्पर्य तब से है इंद्रह तपस्या करें इंद्रिय निग्रह भी उसमें है मनोनिग्रह भी आ जाता है उसमें और उसमें ये भी आ जाता है कि व्यक्ति अपनी शक्तियों का किसी प्रकार से अपव्यय न करे शक्ति संचय है तो इसकी संचित की हुई जो शक्ति इस प्रकार के दम के द्वारा या संयम के द्वारा जो शक्ति संचित शक्ति संग्रहित होगी वो बने तो उस बल से व्यक्ति संसार सामना करेगा यदि कोई व्यक्ति में इस प्रकार संचित शक्ति उसके भीतर नहीं है तो फिर जहां इसके आत्मन होंगे संसार के तो मैं यही जानता हो कि इसके हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और हमें इसे लड़ना चाहिए और नहीं लड़ते हैं तो ये हमारा विनाश करेगा लेकिन फिर भी व्यक्ति कहेगा क्या करें हम कुछ कर नहीं सकते हमारे पास इतनी कहां ताकत जिससे हम संग्राम करें इस तो प्रकार से व्यक्ति के अंदर खोखला खोखलापनाता यदि तप नहीं है तो बिना तप के व्यक्ति व्यक्तित्व तो खोखला खोखला क्यों तो शक्ति ही तो उसमें आत्मबल भी नहीं विवेक बनते नहीं हो चौथी शक्ति जो है वो हो परहेत देखे परहेत शब्द जो वो अपने हित को न देखो दूसरे के हित को देखो मान दूसरे का ये आसानी से समझा जा सकता है कि परहित क्या है लेकिन परहित का एक अर्थ और है। परम के अर्थ में भी पर आता है मत्ता मेरे परे और कुछ भी नहीं है मन श्रेष्ठ जो अपना सर्वोत्तम हित है वो अपने हित को देखो सर्वोत्तम हित कोई संसार चक्र में फंसे रहने में थोड़ा संसार चक्र से छुटकारा हो परमात्मा भाव प्राप्त हो परमात्मा ज्ञान हो परमात्मा भाव में स्थिति आ दे चित्र को शांत और विश्राम मिल जाए ये यही पर इस पर में अपना भी हित है और सारे संसार का अन्य लोगों का भी इसी में है जिस व्यक्ति का परहित सिद्ध हो गया वो जिस समाज में रहेगा उस व्यक्ति से उस समाज का भी बहुत अधिक व्यक्तियों से समाज के हित की संभावना नहीं जो निम्न स्तर की स्वार्थों में स्थित सिद्ध लगे हुए हैं वे लोग भले ही समाज की सेवा के कार्य में लगे हों तो भी समाज की सेवा नहीं करते उसके द्वारा अपने ही स्वार्थ सिद्ध करते ऊपर से लगेगा बोलेंगे ये कि समाज की सेवा में लगे हैं, समाज का कार्य कर रहे हैं लेकिन उसके द्वारा कर रहे हैं अपना स्वार्थ लेकिन जब व्यक्ति का परहित सिद्ध हो जाता है तो उसे तो सारा विश्व सारे प्राणी सब अपने ही अंदर दिखाई देते हैं और सबके हित में ही वो अपना हित तो देखता है इसीलिए अब आगे चल के जहाँ रस्सी की बात आती है तहा समता की बात आती है समता के मान्य ये है कि जब व्यक्ति में समर्थ दृष्टि आवे और समर्थ दृष्टि गीता को अगर सावधानी से देखें अध्याय तो में छठवी अध्याय में, में समस्त <laughs> दृष्टि से, से नहीं जात पात में बराबर मान लिया उतने में समत्व हो गया स्त्री पुरुष को बराबर मान लिया उसमें समत्त हो गया धनी नर्धन को बराबर मान लिया उसमें समत्त हो गया यह शास्त्र का मत इस प्रकार के समत्व का समत तो का तात्पर्य इसका यह है कि जब ये दिखाई दे कि तात्विक रूप से सब एक ही तत्व तो है कारण रूप में सब एक ही कार्य रूप में नाना रूप है कारण कार्य कारण रूप जो तत्व तो है परमात्मा वो कारण है वो सर्वत्र एक है कार्य नाम रूपात्मक है नाना तो भाषित होते हैं लेकिन वो वो नानात्मक तो मूल्य ही है उपेक्षण ही है जब इस प्रकार के दृष्टि आवे तब समर्व की दृष्टि आवे दृष्टान्त के रूप में जैसे मिट्टी और घट मिट्टी कारण घट कार्य तो जो घट है वैसे तो ऊपरी दृश्य से मिट्टी कारण है और घट उसका कार्य है लेकिन दरअसल में देखें तो मिट्टी में एक अंतर्निहित शक्ति है जो शक्ति प्रकट होकर के नाम रोधारण करती है तो घट का जो कार्य है वो मिट्टी के अंदर निहित शक्ति है घटत की शक्ति हर मिट्टी का घट नहीं बनता चिकनी मिट्टी कोई कोई होती है उससे कुमार घट बनाता तो जिस मिट्टी में घटक तो है उसी से घट बनेगा वो जो घटक तो मिट्टी में है वही घटक का रूप धारण करता है मिट्टी घटक का रूप नहीं धारण करती मिट्टी में तो यथावत इसी प्रकार से परमात्मा जो है वो कहने के लिए समस्त जगत का कारण परमात्मा है लेकिन परमात्मा नहीं परमात्मा की जो अंतर्भुद शक्ति है उसमें है जिस शक्ति को प्रकृति माया कहते हैं उसके द्वारा नाम रूपात्मक जगत का विस्तार होता है व्याकृत भ्याक्रत दो रूप उसके है प्रकट और प्रगट उसी के दो रूप है तो के दृष्ट आवेदन के सब स्वरूप परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और उसकी सब से प्रकट हुआ जो नाम रूपात्मक जगत है ये भाषमात्म है और उपेक्षणी है।, है जैसे आप कोई सोने का आभूषण या सोने की मूर्ति किसी ज्वेलर के पास ले जा करके उसको बेचने के ले जाओ तो उसे क्या दिखाई देता उसे ये नहीं दिखाई देता कि आपका जो आभूषण है वो उसकी बनावट कैसी है डिजाइन कैसी है यह सब वैसे कुछ नहीं दिखाई देता वैसे